श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद प्रेम घन मूर्ति श्री रामकृष्ण के अपूर्व आकर्षण से राखाल पुनः दक्षिणेश्वर आने का अवसर देखने लगे और एक दिन विद्यालय की छुट्टी होने पर अकेले ही वहां पहुंच गए श्री रामकृष्ण से मिलकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे कितनी देर से उन्हीं की बात जो रहे थे राखाल के आते ही उन्होंने मधुर उलाहना देते हुए कहा तुझे यहाँ आने में इतनी देर क्यों हुई राखाल भला क्या उत्तर देते दोनों ही एक दूसरे की ओर एकटक देखते हुए एक दिव्य भावराज्य में पहुँच कर लीला विलास में तन्मय हो गए फिर वाणी भला क्या करती मात्र विहीन राखाल को प्रेमघन श्री रामकृष्ण जनने के रूप में मिले और राखाल की आकृति उस समय एक युवक के समान होने पर भी श्री रामकृष्ण ने उन्हें एक छोटे से बालक के रूप में ग्रहण किया तब से राखाल प्रायः ही दक्षिणेश्वर आने लगे कभी कभी वे वहीं ठहरते भी थे उस समय की अपूर्व लीला के बारे में ठाकुर ने कहा था उन दिनों राखाल का स्वभाव ठीक तीन चार वर्ष के बालक के समान था मुझे ठीक माँ के समान मानता था कभी कभी अचानक दौड़ आकर मेरी गोद में बैठ जाता और आनंद विभोर हो नानो स्तनपान करने लगता घर जाना तो दूर वह यहाँ से एक पग भी नहीं हिलना चाहता था मुझे देखकर कर आत्मविभोर राखाल के भीतर जिस बाल भाव का उद्रेक होता था वह कहकर समझाने की बात नहीं है उस समय जो कोई उसे इस रूप में देखता वही अवाक रह जाता मैं भी भाभावेश में उसे खीर मक्खन आदि खिलाता कितने ही बार मैंने उसे कंधे पर भी चढ़ाया है इसमें उसको जरा भी संकोच नहीं होता था एक दिन राखाल के बारे में ठाकुर ने कहा था राखाल साकार के घर का है और नरेंद्र निराकार के घर का राखाल जब पहले पहल दक्षिणेश्वर आए उन दिनों वे नरेंद्र के साथ ब्राह्म समाज में भी आना जाना करते थे नरेंद्र की प्रेरणा से उन्होंने ब्राह्म समाज के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी किए थे तदनुसार मूर्ति पूजा या देवी देवताओं को प्रणाम करना उनके लिए निषिद्ध था परंतु श्री रामकृष्ण के संपर्क में आने पर उन्होंने वह सब करना सीखा आंतरिक रूपेण अपने स्वभाव के अनुरूप होने के कारण वे इन बातों में आनंद भी पाते थे राखाल के आगमन के कुछ महीने बाद ही नरेंद्र भी दक्षिणेश्वर आए थोड़े ही दिनों में राखाल के भीतर इस प्रकार परिवर्तन आया देखकर उन्होंने ठाकुर की अनुपस्थिति में उन्हें कपटाचारी कहते हुए कठोर शब्दों में उसकी भर्सना भी की कोमल स्वभाव राखाल नरेंद्रनाथ को सम्मान की दृष्टि से देखते थे तथा उनसे बहस नहीं करते थे अतः इस घटना के बाद से वे नरेंद्र से मिलने जुलने में संकोच करने लगे यह बात ठाकुर के ध्यान में आई और उन्होंने पता लगाकर इसका कारण भी जान लिया फिर उन्होंने नरेंद्र से कहा देख राखाल, देख राखालखाल से और कुछ न कहना वह तुझे देखते ही भयभीत हो जाता है इस समय उसे साकार में विश्वास हुआ है तो बता वह क्या करे सभी लोग क्या प्रारंभ से ही निराकार में विश्वास कर सकते हैं इन्हीं दिनों एक दिन वैष्णव महानुभावों द्वारा रचित पदावली कीर्तन सुनते हुए ठाकुर ने भाभावेश में अपने शरीर के वस्त्र फाड़ डाले और उसके सर्वांग में अश्रु पुलक कंप आदि लक्षण प्रकट होने लगे महाभाव में कहने लगे प्राणनाथ हृदय वल्लभ श्री कृष्ण को तुम लोग ला दो सुरहित का यही तो कर्तव्य है हो सके तो ला दो नहीं तो मुझे ही ले चलो चिरकाल के लिए तुम्हारी दासी हो जाऊंगी राखाल ने अपलक दृष्टि से उस भाव को देखा गंभीरता पूर्वक उस आर्थ भाव का परचिंतन करके वे समझ गए कि साकार उपासना के विपक्ष में नरेंद्र चाहे जो कुछ भी क्यों न कहे साकार श्री कृष्ण के प्रेम से उद्भूत इस सात्विक विकार के पीछे एक ऐसा सत्य है जो युक्ति तर्क से परे है